आइए सुने कार्यक्रम हवा महल आज के हवा महल कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं नाटिका किस्सा अनार फली का इसके लेखक और निर्माता हैं राजेश रेड्डी अनार फली अनार फली अनार अनार फली मेरी समझ में नहीं आता कलीम के उस मामूली सी कनीज में ऐसा क्या मिलता है तुझे जो तू तु... आप नहीं जानते अब्बा हजूर के अनार फली क्या चीज है क्या चीज है उसका रंग उसका रूप उसकी अदाएं उसकी हाँ। नजाकत हाँ। उसका सब कुछ इतना अलग इतना जादुई है अब्बा हजूर के है, है, है। हमें यह सब गिनाने की जरूरत नहीं है शहजादे मत भूलो कि कभी हम भी जवान थे दो चार खनीजों के चक्कर में हम भी पड़े थे लेकिन इस कदर दीवाने नहीं हो गए थे कि आपकी जरूरतें जिस्मानी नहीं होंगी अब्बा हजूर लेकिन मेरा इश्क मेरा इश्क रूहानी है रूहानी दाढ़ी मुंह छाए अभी चार दिन हुए नहीं के रूहानी बातें कर रहा है रूहानी बातों के लिए कोई उम्र नहीं होती अब्बाजू अपने बूढ़े बाप से बद जबानी करते शर्म नहीं आती तुझे अगर आप बूढ़े हैं और मेरे बाप हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है अब्बा हजू कलीम कलीम कलीम उस अनिज अनार फली के पीछे तुम्हारी दीवानगी देखकर तबीयत तो ये हो रही है कि हम तुम्हें कच्चा चबा जाएं। कच्चा चबाने के लिए तबीयत ही काफी नहीं होती अब्बा हजूर उसके लिए मजबूत बत्तीसी की भी जरूरत होती है और खुदा गवाह है कि आपके दांत जितने भी बचे हैं, बात ना देना चाहिए अपनी बत्तीसी परतीसी तोड़ दूंगा ये काम भी आपके बूढ़े हाथों के बस का नहीं है अब्बा हजूर और फिर आप तो जानते ही हैं कि मैं रोज चकमक दंत मंजन से दांत साफ करता हूं इतनी आसानी से नहीं टूटने वाले ओ, या ला, या ला ही हम क्या करें अनार खली से मेरी शादी करवा दीजिए अब बाजू नहीं हर किस नहीं किसी कीमत पर नहीं नहीं सो बार नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं तो फिर बगावत के लिए तैयार हो जाइए बहजूद बगावत बगावत की धमकी देता है हमें शहनशाह को क्या इसीलिए पाल पोस कर बड़ा किया था तुझे मैं अभी तेरी अम्मा से शिकायत करता हूं कल्लू की माँ कल्लू की माँ क्या बात है महाबली देखो देखो कैसी बदानी कर रहा है तुम्हारा सपूत तुम हाँ बात बात नहीं है अम्मी जान ने आज फिर वही राग छेड़ दिया है। अनार फली को भूल जाओ तो भूल क्यों नहीं जाता बेटे ये तुम क्या कह रही हो अम्मी जान अनारली को भूल जाओ अपने आप को भूल जाओ नहीं, नहीं। अपनी अम्मी को भूल जा अपने अब्बा को भूल जा। ओहो, मेरी तो समझ में में नहीं आता। उस कल कनीज में ऐसा क्या मिलता है तुझे जो तू अम्मी जान, मेरी अनारली को कल कहिए, कही रंग तो बहुत गोरा है और उसके और उसके दाद भी गोरे हैं, बिल्कुल दूध जैसे ये सल्तनत एक मामूली खनीस के दांतों की मोहताज नहीं है बदतमीज तो फिर सुन लीजिए बादशाह आलम मेरी और अनाज फली की मोहब्बत भी आपकी सल्तनत की मोहताज नहीं है ये तो क्या कह रहा है बेटे ये एक मामूली कनीज एक नौकरानी के सफेद दांतों की चमक के पीछे शाही तख्तो ताज को ठुकरा देगा हाँ अम्मी जान कई कई बदबूदार बत्तीसी वाली रानियों के बीच जीने के बजाय एक खुशबूदारनीस के आगोश में मरना पसंद अच्छा अच्छा, निकल जाए यहाँ से तेरी किस्मत में एक नौकरानी की बाहों में मरना ही लिखा है तो जा मर कोई नहीं रोकेगा तुझे महाबली ठीक है बहादुर अब हमारी मुलाकात जंग के मैदान में होगी चलता हूँ अम्मी जान बेटा कली। घबराओ मत कल्लू की घबरा थोड़ी देर में भटक भटका कर वापस आ जाएगा वो अब कभी नहीं आएगा महाबली वो अब कभी नहीं आएगा वो बड़ा दिखती है चार दिन शाही जिंदगी से दूर रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी लेकिन वो तो जंग की धमकी देकर गया है महाबली हम उसकी नौबत ही नहीं आने देंगे कल्लू की माँ सुनिए जी हा? इस मामले में आप जरा खीरबल से सलाह क्यों नहीं ले लेते खीरबल जी वो मस्करा? अरे उसे हमने हंसने हंसाने के लिए रखा है सलाह देने के लिए नहीं लेकिन मुझे वो आदमी बहुत काबिल नजर आता है तो मैं तो मेरे अलावा हर आदमी काबिल नजर आता है क्यों ए, ए, आप तो बुरा मान गए महाबली तो, तो तुम बात ही ऐसी करती हो। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी महाबली कि एक बार उससे पूछ लेते। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा तुम अंदर जा कर रो जाओ अच्छा ठीक है आ, आ, अरे कोई है खीर बल को बुलाओ सली सलाम वाली जाब जा। मैं तो बस आ ही रहा था आप बात क्या है आलमपना आपका चेहरा कुछ उतरा हुआ दिखाई दे रहा है हाँ खीरबल बहुत परेशान हैं हम हुजूर इस दास के रहते आप परेशान कैसे रह सकते हैं आलमपना अभी लीजिए आपको एकदम तरोताजा ताजा चुटकुला सुनाता है हमने तुम्हें चुटकुला सुनाने के लिए नहीं बुलाया है खीरबल तो फिर इस दास को किस लिए बुलाया हैजूर कुछ हुक्म कीजिए तुम्हें पता है कलीम घर छोड़ भाग गया है कहा बल। वो यहीं है इसी शहर में लेकिन कहीं और अनार फली के घर तो नहीं तुम जानते हो उसे, उसे कौन नहीं जानता हजूर किश के शौक रखने वाला हर इंसान है हर तो तुम भी नहीं अलम्पना वो मैं तो सिर्फ खोज खबर रखता हूँ लोग तो उसके होश खास तौर से उसके दांतों की चमक के दीवाने हैं अच्छा, ऐसी चमक है उसके दांतों की जी हाँ अलीजा आप देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे हम उस चमक को हमेशा हमेशा के लिए मिटा कर रख देंगे उसके दांतों की इसी चमक ने कलीम को बगावत पर आमादा कर दिया है खीरबल अच्छा तब तो काम बहुत आसान है अलीजा वो कैसे हजूर बस आप अनार फली से कह दीजिए कि बल्कि हुक्म कर दीजिए कि वो चकमक दंत से दांत साफ करना छोड़ दे। बस उसके दांत खराब हुए मुंह से बदबू आई और अपने शहजादे हजूर घर वाह वाह वाह वाह क्या रास्ता बताया है हम अभी जाते हैं उस अनार फली के पास उजुर मैं भी चलूंगा आपके साथ ए, भाँ, भाँ, भाँ, भाँ, नहीं नहीं तुम यहीं रहो हम अकेले ही जाएंगे हाँ जो अनार फली बादशाह सलामत आप हाँ अनार फली हम यानी कि हम शहनशाह हम खुद चलकर आए हैं तुम्हारे पास आपने क्यों तकलीफ की बादशाह सलामत आपने हुक्म किया होता ये खुद हाजिर हो जाती ये बाजी छोड़ो अनार फली, सीधे सीधे काम की बात करो काम की बात <laughs> इस बुढ़ापे में आपके मुँह से इस तरह की बात अच्छी नहीं लगती जा हमें हमें हम अपने लिए नहीं शहजादे कलीम के बारे में बात करने आए हैं ओ तो आप हमें खरीदने आए हैं नहीं अनार फली, हम तुम्हें खरीदने नहीं अपने आप को बेचने आए हैं एक बूढ़ा बाप तुम्हारे कदमों में पूरी सल्तनत को निछावर करने आया है अनार फली। नहीं आलमपना, मैं अपनी मोहब्बत का सौदा नहीं कर सकती तो सन कान खोल सुन ले क़लीम तुझे मरने नहीं देगा और हम तुझे जीने नहीं देंगे इतना ही नहीं अपनी सल्तनत की शान के लिए हम अपने हाथों से अपने बेटे को भी कर सकते हैं खुदा के लिए ऐसा ना कीजिए जहा पर रहम का एक ही रास्ता है अनार वो क्या आलम पना तुम चकमक दंत मंजन से दांत साफ करना बंद कर दो। जी। जी हाँ। लेकिन, लेकिन मेरे दांतों का क्या होगा जहां बना? अपने आशिक की जान बचाने के लिए इतनी सी भी कुर्बानी नहीं दे सकती तुम? तो? ठीक है, प्यारे कलीम के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी मुझे मंजूर है लीजिए ये रहा मेरा चकमक का छोटा पैकेट हम्म, ये सल्तनत तुम्हारी इस कुर्बानी को कभी नहीं भूल सकेगी अनार फली कभी नहीं भूल सकेगी शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया खुदा हाफिज खुदा हाफिज खुदा खुदा हाफिज अनार फली अनार मैं यहाँ हूँ मेरे सरकार अरे ये क्या आज इस तरह दूर दूर और मुंह छिपाए क्यों खड़े हो तुम्हें पता है तुम्हारे लिए मैं मैं सब कुछ छोड़कर आया शाही तो तुमने अच्छा नहीं किया अन्नू। हाँ, अब पहली जैसी अनार फली नहीं रह गई हूँ तुम तो मुझे अब भी वैसी ही लगती हो वही रूप वही रंग वही अदा आ भी जाओ अनार फली मुझे मजबूर मत करो मजबूरी की ये दीवार हमेशा हमेशा के लिए गिरा दो अनार फली आ जाओ। उफ, तुम समझते क्यों नहीं अब मैं तुम्हारे पास आने लायक नहीं हूँ कली क्या कोई और चक्कर चला लिया है तुमने अपनी अनार फली पर भरोसा रखो कली तो फिर चली आओ अनार फली अब अब ये दूरी, अब ये दूरी, दूरी बर्दाश्त नहीं होती आ जाओ आ जाओ या खुदा ये आ। क्या आ। तुम्हारे मुंह से इतनी बदबू क्यों आ रही है तु, तु, तु, तु बद्बु। ये बदबू ये बदबू मेरी जान लेगी मेरी जान लेगी मुझे मुझे मुझे, मुझे चक्कर चक्कर आ आ रहा है, कहा हूँ मैं, मैं, मैं, मैं, मैं कहा हूँ तुम अपने महल में हो शहजादे मैं यहाँ कैसे आया कैसे आ गया अरे इस दुनिया में जैसे सब आते हैं शहजादे है। बहुत, बहुत अच्छे तो हमारी बात पक्की कर दे आप जहां चाहे जिससे चाहे मेरी बात पक्की कर दीजिए अब एक गुजारिश है आपसे उसके दांत उसके दांत हम खूब समझते हैं शहजादे इसीलिए तो हमने अपनी होने वाली बहू के लिए एक तोहफा ला कर रखा है तोहफा हाँ। ये देखो चकमक दंत मंजन अब मुबारक होना मुबारक हो, मुबारक हो मुबारक आओ आओ खीर बल आओ मुबारक तो हमें देनी है तुम्हें बस आप ही तो मांगो खीर बल क्या मांगते हो हम आज तुम्हें मुँह मांगा इनाम देना चाहते हैं है इनाम हूँ मुझे हाँ। <laughs> मांगो हसूर हाँ हाँ मांगो खीर बल हजूर मेरी शादी अनार से करवा दीजिए क्या किस्सा अनार फली का अभी आपने ये नाटिका सुनी इसके लेखक और निर्माता थे राजेश रेड्डी विविध भारती की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल अब समाप्त होता है